तो पति को किस प्रमाण से जान हुआ और पत्नी को किस प्रमाण से जान हुआ यह उत्तर आपको देना है हाथ हाँ नीचे रखिए मैं किसी से पूछ लूंगा घटना स्पष्ट हो गई है पति को किस प्रमाण से जान हुआ आप बताइए गुप्ता जी, जी अनुमान प्रमाण से और कोई आप बताइए हाँ जी ध्वनि के माध्यम से तो वह आपको तीन प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण का नाम लेना है प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ अनुमान प्रमाण से हुआ या शब्द प्रमाण से हुआ आप बताइए अनुमान से हुआ एक पति को आप तो से दो प्रमाण आ रहे हैं एक अनुमान और एक आपको तो देश और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ठीक है तो तीनों प्रमाणों के मानने वाले हैं आप में से तीन ही तो प्रमाण थे तीनों में से एक चुनना था तो आप में से कितने हैं जो एक एक प्रमाण का मैं पूछता हूं जो मानते हैं कि पति को प्रत्यक्ष प्रमाण से जान हुआ हाथ खड़ा करेंगे पांच सात हैं। कितने मानते हैं कि पति को अनुमान प्रमाण से जान हुआ ठीक है और कितने मानते हैं कि पति को शब्द प्रमाण से जान हुआ आप तोपदेश से प्रत्यक्ष की हमने परिभाषा की थी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है सीधे सीधे पति ने किसी इंद्रिय का प्रयोग किया दूध वाले ने आवाज दी मुंह से तो पति ने कान से सुना शब्द का कान से संपर्क हुआ तो आप में से कुछ ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण है तो शायद इसलिए कहा होगा कि शब्द का कान से संबंध हुआ लेकिन शब्द का कान से संबंध हुआ इससे पति को ज्ञान क्या हुआ दूध वाला आया है दूध वाले के आने को क्या पति ने किसी इंद्रिय से जाना है सीधे दूध वाले को देखा है दूध वाले का आना देखा है नहीं देखा दूध वाले ने जो शब्द बोला उसका तो शब्द का ज्ञान तो कान से हुआ और इसको प्रत्यक्ष कहा जा सकता है लेकिन ज्ञान की जो मैं बात कह रहा था दूध वाला आ गया है यह ज्ञान दूध वाले ने तो बोला दूध ले लो इतना ही बोला इस वाक्य का ज्ञान जो हुआ दूध ले लो का यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ लेकिन पति के मन में जो ज्ञान आया दूध वाला आ गया है यह ज्ञान उसको कैसे हुआ यह उसको अनुमान से हुआ जैसे धुएं को देख करके अग्नि का पता लगा लेते हैं धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी हमको पहले से संबंध पता है दूध वाला आके ऐसे ऐसे बोलता है उसकी आवाज है उससे हमको पहले पता है फिर हम जाके देखते हैं तो दूध वाला मिलता है हमारे को हमारे पिछले सैकड़ों बार के अनुभव हैं तो अब जैसे ही दूध वाला बोलेगा आवाज पहचानेंगे और हम कहेंगे दूध वाला आ गया है तो शब्द का तो साक्षात हमने श्रवण किया लेकिन दूध वाले के आने का ज्ञान तो अनुमान प्रमाण से हुआ और तीसरा था शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण केवल शब्द से जो ज्ञान होता है उसको शब्द प्रमाण नहीं कहते शब्द को सुनने के बाद में जो ज्ञान पैदा होता है शब्द के सुनने को शब्द प्रमाण नहीं कहते शब्द के सुनने से जो ज्ञान मस्तिष्क में पैदा होता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं शारे है था। था या आपदेश कहते हैं तो यहां दूध वाले ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मैं आ गया हूं कोई उसने ज्ञान नहीं दिया पति ने बस इतना सा सुना कि दूध ले लो उसका शब्द सुना और उसको ज्ञान हुआ इसको शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे जिन्होंने अनुमान प्रमाण कहा उनका उत्तर ठीक है। अब हम आते हैं पत्नी के ऊपर पत्नी को भी जान हुआ कि दूध वाला आ गया है पति ने आके कहा कि दूध वाला आ गया है तो इसमें फिर आपसे पूछता वही प्रश्न। शायद ज़्यादा स्पष्ट होंगे आप। पत्नी को किस प्रमाण से ज्ञान हुआ हा जी मुकुट बिहारी जी, हाँ जी शब्द प्रमाण से और कोई तो तो हो गया प्रत्यक्ष भी हो गया और अनुमान वाले भी हैं कोई ठीक भी हो सकता है अनुमान गबरा क्यों रहे हो सकता है अनुमान ही ठीक हो निच खड़ा कीजिए जिसका जो हो पति ने भी सुना तो उसको अनुमान हुआ पत्नी ने भी सुना उसको भी अनुमान मान लिया जाए क्या आपत्ति है अच्छा तो अनुमान वाला कोई नहीं है <laughs> अच्छा ठीक है तो अनुमान तो ये नहीं है प्रत्यक्ष भी नहीं है पत्नी का पति ने दूध वाले को देखा ही नहीं है स्पष्ट है प्रत्यक्ष नहीं है और अनुमान भी नहीं है पति ने कहा कि दूध वाला आ गया है पति की बात पत्नी ने मानी और उसने जान लिया दूध वाला आया है शब्द प्रमाण है ये शब्द प्रमाण के साथ एक बात और जुड़ी हुई थी कि शब्द प्रमाण वही होता है बोलने वाला साक्षात्कृत धर्म हो उस विषय का ज्ञान उसने या तो प्रत्यक्ष से किया हो या अनुमान से किया हो तो वो शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होता है तो पति ने ज्ञान किया अनुमान प्रमाण से वो अनुमान से साक्षात्त धर्मा है और पत्नी को बता रहा है तो उसको भी ज्ञान हुआ यह कहलाएगा शब्द प्रमाण ठीक है इनका प्रश्न है कि दूध वाले से सुना दूध वाला दूध ले लो और उसको सीधा ज्ञान अनुमान की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष इसको कहते हैं जब हम सीधा वस्तु से संपर्क करके जो ज्ञान प्राप्त होता है क्या पति ने दूध वाले को देखा है उस समय कि वो आ गया है वहां पर वो उसके कपड़े बता सकता है क्या कपड़े पहन रखे हैं पति नहीं बता सकता अगर प्रत्यक्ष होता उसके केवल शब्द को सुना है उसने उसके आने की क्रिया को नहीं सुना वो कहा खड़ा है ये नहीं पता अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अनुमान के एक अंश में प्रारंभ में प्रत्यक्ष ही होता है जब हम धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं तो धुएं का तो प्रत्यक्ष ही कर रहे होते हैं एक चीज का प्रत्यक्ष करके दूसरी चीज का जो उससे जुड़ी भी है जिन दो कारण कार्य के बीच में संबंध है एक जुड़ी हुई चीज को का प्रत्यक्ष करके हम दूसरे का अनुमान करते हैं अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है इसलिए यह भ्रांति हो सकती है कि यह प्रत्यक्ष है शब्द सुना और उससे ज्ञान हुआ कि दूधवाला प्रत्यक्ष नहीं आएगा यहां से एक बस गई आप यहां, आप सुनाई दी, आपको पता लग गया, बस यहां से गई यह आपको किस प्रमाण से ज्ञान हुआ विद्यावाचस्पति जी शब्द प्रमाण से ब्रह्मचारी जी ऋषिदेव जी अनुमान प्रमाण से ऋषिदेव जी ब्रह्मचारी जी शब्द प्रमाण से माता जी आप बताइए अनुमान से आप बताइए सबसे पीछे अनुमान से आप बताइए अनुमान से आप अनुमान से देखिए शब्द जो वो वैसी की वैसी घटना है ये केवल उदाहरण बदला है एक यहां से बस गुजर के गई उसकी आवाज आप आई आपको आपको पता लगा कि यहाँ से बस गुजर के गई है दूर से आ रही है और आती आती आती अब पास आ गई है और अब वापस दूर चली गई उसकी ध्वनि कम होती चली गई उसके शब्द का तो आपने प्रत्यक्ष किया है इसको तो कह सकते हैं लेकिन बस चल रही है बस आई है बस यहाँ से गुजर के गई है ये जो सारा ज्ञान हो रहा है ये आपको प्रत्यक्ष नहीं है आप शब्द के आधार पर अनुमान कर रहे हैं क्योंकि जब जब ऐसी ध्वनि आती है तब तक पता रहता है कि बस यहाँ से गुजर रही है हमको पता है ऐसी ध्वनि बस की होती है और दूर से होती है तो ऐसी आवाज आती है जैसे जैसे निकट आती है तो आवाज में परिवर्तन होता जाता है ये हमको पहले संबंध पता है तो बस का आना अनुमान प्रमाण से जाना गया है यह शब्द प्रमाण नहीं है कान से सुना इसके आधार पे आप नहीं कहिएगा अगर हम ऐसा कहने लगे कि शब्द प्रमाण मतलब शब्द सुनने से जो आया है कान से तो जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं अंधे जो होते हैं कैसे पढ़ते हैं हाथ से पढ़ते हैं वो उंगली से स्पर्श करके पढ़ते हैं ना वो आंखें तो नहीं होती उनकी और मान लो कोई बहरा भी हो स्पर्श से शब्द प्रमाण को जान रहा है वो ईश्वर है इस बात को वो अगर लिखा हुआ देख रहा है और स्पर्श से जान रहा है तो ये उसका कौन सा प्रमाण कहलाएगा स्पर्श से वो लिपि को जान रहा है आप लोगों को सभी को परिचित होगा वो कैसे देखते हैं उखरे हुए अंक होते हैं छोटे छोटे से बिंदु होते हैं तो वो अंगुली से स्पर्श करके जान रहा है दिल्ली का लाल किला ऐसा ऐसा है इसको किस प्रमाण से जान हो रहा है ठीक है अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है खैर मैं बहुत ज्यादा आपको इस समय प्रमाणों को समझाने के लिए वैसे तो आप अपरिचित हो इसलिए दिक्कत हो सकती है आपको लेकिन इसमें बहुत अधिक समय इस कक्षा में नहीं लगा सकते इससे थोड़ा सा मैं उदाहरणों से कुछ आपको समझ में आ जाए तो देख लीजिए प्रज्ञा ने जो पढ़ा दिल्ली का लाल किला ऐसा ऐसा है लिखे वैसे छू करके ये इसका इसको किस प्रमाण से ज्ञान हुआ हाँ जी ब्रह्मचारी जी आप बताइए हाँ ब्रह्मचारी जी, हाँ, जी बताइए आप रेवली वाले हाँ लाल किले का ज्ञान मेरे प्रश्न के केंद्रित रहेंगे लाल किले का जो ज्ञान हुआ उसको एक पुस्तक थी लिखी हुई ब्रेल लिपि के अंदर उसको स्पर्श करके उसने पढ़ लिया और लाल किले के बारे में जानकारी हो गई ये जो लाल किले की, की जानकारी हुई वो कैसा कैसा है ये ज्ञान उसको किस प्रमाण से हुआ ये बताना है नहीं बताई समझ में आप बताइए शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष और अनुमान से आप बताइए माताजी, माता जी, सीता जी। शब्द प्रमाण से अंदाजे से संशय है अभी मन में सुनिश्चित है आप बताइए प्रत्यक्ष से स्पर्श से तो हुआ हमको तीन प्रमाणों का नाम लेना है केवल इंद्रिय का नाम नहीं लेना है शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण या तो प्रत्यक्ष आप बताइए शब्द प्रमाण से इसका उत्तर ठीक है ये शब्द प्रमाण से है। ये ना तो प्रत्यक्ष हो रहा है लाल किला का उसको और ना वो अनुमान कर रहा है कि भाई ये ऐसा ऐसा कोई लक्षण दो मिल रहे हो उससे तो तो लिख रखा है लिख करके उसने उस शब्द को जानने का माध्यम उसका स्पर्श इंद्रिय है यहाँ पर और आप जब वेद को पढ़ रहे हो वेद को पढ़ते है वेद के भाष्य को स्वामी दयानंद जी के भाष्य को पढ़ते हैं आज के वेद पाठ के अंदर था स्वाध्याय के अंदर था कि शिक्षक और शिक्षिकाओं को बच्चों को नित्य पढ़ना चाहिए आपको जान हुआ आप तो देख रहे थे सुन रहे थे आप तो मान लो हम पुस्तक देख रहे थे जिनके पास पुस्तक थी वो पुस्तक देख करके पढ़ रहे थे तो मेरे को भी जान हुआ आपने सुन के किया मेरे को जो जान हुआ ये कौन से प्रमाण से हुआ शब्द से हुआ आप तो उपदेश हैं मैं तो प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूं उसका प्रत्यक्ष हुआ मेरा या शब्द हुआ? आप लोग सुन रहे थे आपका शब्द हो गया मैं देख करके पढ़ रहा हूं तो मेरा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं। शब्द प्रमाण है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं वैसे ही है जैसे दूध वाले की आवाज सुनना है शब्द जो अक्षर लिखे हुए हैं काले काले देवनागरी लिपि के उनका तो मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं ये तो ठीक है लेकिन जो मेरे को ज्ञान हो रहा है अध्यापकों को पढ़ाना चाहिए ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो शब्दों को देश है, अब तो है। तो ये थोड़ी इस इसलिए छोटी छोटी सी हमने सुन भी रखा है कि प्रत्यक्ष क्या होता है और ये होता है लेकिन हमको समझ में आया ही नहीं आया है वो और अगर समझ में नहीं आता तो हम उसका ठीक उपयोग नहीं कर सकते आप क्या आ गई एक उदाहरण और देता हूँ फिर आगे चलेंगे महाभारत के युद्ध में युद्धिष्ठर ने कहा अश्वत्थामा हतर नरो हुआ कुंजरो हुआ अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य है या हाथी ये दोनों बातें कर द्रोणाचार्य ने सुना और कि मेरा पुत्र का देहांत हो गया और उसको जानकारी हो गई मेरा पुत्र मर गया द्रोणाचार्य को का जो ज्ञान है ये कि किस प्रमाण से हुआ हाँ जी शब्द प्रमाण ठीक है निश्चय है सबको अच्छा और ज्ञान के जो प्रकार पहले बताए थे संशयात्मक अभावात्मक और निश्चयात्मक में भी भ्रमात्मक और तत्वात्मक इन ज्ञानों में से कौन सा जान है गौरीशंकर जी संशयात्मक जान है निश्चयात्मक जान है बताइए निश्चयात्मक जान है द्रोणाचार्य को जो जान है भ्रमात्मक कैसे है युधिष्ठर ने भले बोला हो नरोवा कुंजरो वा। उसने बोला है लेकिन द्रोणाचार्य को कुंजरो नरो अश्वत्मा मारा गया तो संशय में नहीं है ठीक है तो ये सारा का सारा हमने प्रमाणों का देखा प्रमाणों के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कल प्रधानता के बारे में भी आपके सामने बात रखी कि ज्ञान प्रमुख है या कर्म प्रमुख है या? उपासना प्रमुख है इसी तरह से शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण प्रमुख है अनुमान प्रमाण प्रमुख है या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की अपनी सीमाएं हैं और कमियां हैं उससे दोष हो सकते हैं अनुमान की भी अपनी सीमाएं हैं उसमें दोष हो सकते हैं और शब्द प्रमाण की भी अपनी सीमा है यद्यपि शब्द प्रमाण निश्चितता से बताता है लेकिन शब्द प्रमाण की सीमा है आपने एक केला फल खाया अनुभव कर रखा है आपने अनुभवी है और आप अब अपने बच्चे को समझा रहे हैं बच्चे ने पूछा केला कैसा होता है आप क्या उत्तर देंगे मीठा होता है उसको पता लग जाएगा केले का स्वाद मीठा तो दुनिया में कितनी तरह का होता है कितने तरह के फल कितनी तरह की मिठाइयां सब कुछ आप और समझा दीजिए केले का मीठा फल आप कैसे समझा सकते हैं क्या जो परिवहन एक वो लोगों चलती है गूंगे का गुड़ है ये तो परमात्मा का आनंद ही नहीं परमात्मा का आनंद तो है ही गूंगे का गुड़ हर चीज का ये सब गुंगे की गुड़ी है आप केले का स्वाद बता सकते हैं कि अपने बच्चों कितना भी समझा दीजिए कितना भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो जिसने केले के बारे में जीवन भर अनुसंधान किया हो समझा होता है, केला, ऐसा होता है। कभी नहीं बता सकता। परमात्मा भी नहीं बता सकता कि मेरा आनंद कैसा है मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए वैज्ञानिक की बात छोड़ दीजिए परमात्मा वेद के माध्यम से शब्द प्रमाण से कभी नहीं बता सकता पूरा पूरा कि मेरा आनंद कैसा है वो तो उसी दिन पता लगेगा जिस दिन हमारे को अनुभव होगा जिस दिन बच्चे ने केला खा लिया उसको पता लग जाएगा केले का स्वाद कैसा है पर फिर वो भी असमर्थ है वो भी दूसरे को नहीं बता सकता कि केला वास्तव में कैसा होता है सबके साथ ही ये की ये बात है। तो शब्द प्रमाण की ये है सीमा शब्द प्रमाण का महत्व तो उसकी सर्वोच्चता एक अलग दृष्टि से है लेकिन हमारी संतुष्टि हो जाए ज्ञान की पूर्ति ज्ञान की पूर्णता शब्द प्रमाण से कभी नहीं हो सकती ज्ञान की पूर्ति हमारे को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होगी जिस दिन हम अनुभव करेंगे उसी दिन अब ये सारा का सारा ज्ञान हमको किस किस का प्राप्त करना है तो हम सारे साधक हैं हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त करने वाले हैं हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए हमको कुछ साधन भी चाहिए तो जितना सारा ये संसार है उसको समझने के लिए ज्ञान के एक अलग अलग क्षेत्र कर दें वर्गीकरण कर दें तो तीन भागों में बांट सकते हैं जैसा कि यहां लिखा है एक तो लक्ष्य है अथवा जिसको हमें प्राप्त करना है एक तो वो है एक हम हैं जो कि प्राप्त करने वाले हैं ईश्वर साध्य है हम साधक हैं और जो भी उपकरण हैं जो सहायता देते हैं वो हमारे सारे के सारे साधन में आएंगे तो ज्ञान को हम तीन भागों में बांट सकते हैं या तो साध्य का ज्ञान या साधक का ज्ञान या साधनों का ज्ञान साध्य के ज्ञान के, के बारे में ईश्वर के ज्ञान के बारे में आपको अलग अलग कक्षाओं के अंदर सुनने को मिल ही रहा है पूज्य स्वामी जी प्राय ईश्वर का विषय लेकर के बताते हैं आपने भी बहुत कुछ इसके बारे में सुन रखा है इस विषय को मैं अभी इस कक्षा के अंदर फिलहाल नहीं छेड़ता कोई विषय आएगा तो चर्चा करेंगे दूसरा आत्मा है आत्मा के बारे में बहुत कुछ शिविर में और जगह आपको नहीं थोड़ा थोड़ा सा कहीं मिलेगा आपने भी कुछ जान रखा होगा और कुछ समय बचा तो हम प्रकृति के बारे में भी बात इन तीनों के बारे में कुछ हम बात करें इससे पहले तो ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि ये हैं भी या नहीं ये भी एक जान की बात है ईश्वर है या नहीं आत्मा है या नहीं प्रकृति या है या नहीं तो उस विषय पे भी हम अभी केंद्रित नहीं होंगे आप में से सभी इस बात को स्वीकार करते ही होंगे ईश्वर भी है जीव भी है प्रकृति भी है अगर बिल्कुल ही ऐसे होते जो इनको स्वीकार नहीं करते तो ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है लेकिन विस्तृत है कैसे हम सिद्ध करें कि ईश्वर है कैसे हम सिद्ध करें कि आत्मा है मैं हूं और प्रकृति के बारे में भी तो इस पे भी हम केंद्रित नहीं होते हम आत्मा के कुछ और विषयों के ऊपर अभी पहले केंद्रित होंगे शिविर की अपनी सीमा है कक्षाओं की अपनी सीमा है उसको ध्यान में रखते हैं इन तीनों के अंदर सबसे प्रमुख कौन है हम ये सोचें ईश्वर सबसे प्रमुख है अथवा आत्मा सबसे प्रमुख है अथवा प्रकृति सबसे प्रमुख है किसका ज्ञान होना हमारे को सबसे अधिक जरूरी है ठीक है तीनों का ज्ञान होना जरूरी है इसमें कोई संदेह नहीं यदि हम तरतमता की दृष्टि से देखें इसका ज्ञान होना अधिक जरूरी है और कौन इनमें सबसे मुख्य है फिर वही अलग अलग दृष्टियों से उत्तर हो सकते हैं ईश्वर एक दृष्टि से मुख्य हो सकता है और एक दृष्टि से जीवात्मा आत्मा मुख्य हो सकती है विद्यालय के अंदर मुख्य कौन होता है अध्यापक मुख्य होता है अथवा छात्र मुख्य होता है अथवा भवन मुख्य होते हैं अथवा विद्या मुख्य होती है मुख्य कौन है अध्यापक बड़ा है अध्यापक मुख्य होना चाहिए विद्यार्थियों से बच्चे तो छोटे होते हैं अज्ञानी है अध्यापक मुख्य होना चाहिए अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग उत्तर हो सकते हैं लेकिन ये सारा शिक्षा का तंत्र है किसके लिए विद्यार्थी के लिए है उस विद्यार्थी के विद्या भी उस बच्चे के लिए है वो अध्यापक भी उस बच्चे के लिए है और वो भवन भी उस बच्चे के लिए है ये ईश्वर का वेद ज्ञान और ईश्वर जो हमारे से संपर्क रखता है हमको ज्ञान देता है वेद का बनाता है सृष्टिता है किसके लिए जीव के लिए प्रकृति किसके लिए है जीव के लिए तो इस सारी साधना के केंद्र बिंदु में जीव है अगर जीव का भला नहीं हो रहा है इस साधना से तो इस वेद के उपदेश का भी कोई मतलब नहीं है ईश्वर का आनंद स्वरूप और जीवात्माओं को अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो ईश्वर का आनंद स्वरूप होना हमारे लिए व्यर्थ है ईश्वर को हम क्यों मानते हैं इसलिए कि वो आनंद स्वरूप है अथवा इसलिए कि वो सर्वव्यापक है अथवा इसलिए वो सर्व सर्वज्ज्य है ईश्वर को हम क्यों मानते हैं वेद को हम क्यों मानते हैं क्या उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है इसलिए उसको मानते हैं अगर सारा ज्ञान भरा हुआ होता और हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होता हमारे लिए व्यर्थ है ईश्वर आनंद स्वरूप ठूस ठूंस के उसमें आनंद भरा भराओ सब जगह लेकिन हमको अगर आनंद नहीं मिल सकता तो हमारे लिए व्यर्थ है वो और हम कभी साधना नहीं करते और इतने लोग ऋषि मुनि सब इसके पीछे नहीं भागते मुख्य है आत्मा तो आत्मा है आप सभी जानते हैं आत्मा के कुछ गुणों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे इसके वो गुण धर्म आपने भी सुन रखे होंगे बहुतों ने कुछ भी विवेचना उसके बारे में करेंगे दर्शनों के अंदर बताया आत्मा के कौन कौन से गुण हैं उसमें एक गुण बताया इच्छा अच्छा आप सब भी आत्माएं हैं सभी आत्माएं है यहां जो बैठे हैं, मैं भी एक आत्मा हूं हम अपना देख ले हमारे में इच्छा है ही द्वेश भी है हमारे में द्वेश को हम दूसरे ढंग से कहेंगे अनिच्छा द्वेश का मतलब अनिच्छा देश के दो रूप होते हैं आगे और देखेंगे इच्छा द्वेश प्रयत्न प्रयत्न होता है हमारा कुछ ना कुछ सुख का अनुभव करते हैं दुख का अनुभव करते हैं और ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान हम अपनी क्रियाओं को देखें तो हम हमारी क्रियाएं होती क्यों हैं इस शरीर में क्रियाएं कैसे होती हैं इंद्रियों में क्रियाएं कैसे होती हैं तो उन सब के पीछे आत्मा का प्रयत्न जरूरी है आत्मा का प्रयत्न यदि नहीं होगा तो मन और इंद्रियों में कोई क्रिया नहीं हो सकती आत्मा में प्रयत्न कब होता है आत्मा कब प्रयत्नशील होता है ठीक है ईश्वर ने शरीर और इंद्रिय भी दे दी सब कुछ मिले हुए हैं इस स्थिति में इन साधनों के मिलने के बाद में कब कोई आत्मा प्रयत्न करता है अथवा किस लिए प्रयत्न करता है सुख की इच्छा के लिए प्रयत्न करता है सुख की इच्छा के लिए प्रयत्न करता है तो प्रयत्न होने से पहले उसको सुख प्राप्ति की इच्छा भी होनी चाहिए प्रयत्न से पहले उसकी कोई ना कोई इच्छा होनी चाहिए सुख को अभी हम हटा दें प्रयत्न प्रयत्न से से पहले पहले उसकी कोई न कोई इच्छा इच्छा इच्छा और से पहले किसी किसी की अनिच्छा भी होनी चाहिए इच्छा का तो उदाहरण बनेगा कि हमको भूख लगी है और हमारी भोजन करना है हमको तो इच्छा है तो हम प्रयत्न करके भोजन खाएंगे और अगर पैर के अंदर काटा चुका है तो उस काटे की दर्द की हमको अनिच्छा है उस अनिच्छा के कारण हम आप प्रयत्न करके उसको हटाएंगे दुख की अनिच्छा के कारण भी प्रयत्न होता है और सुख की इच्छा के कारण भी प्रयत्न होता है तो जीवात्मा प्रयत्न करता है प्रयत्न के पीछे उसके दो गुण आवश्यक रूप से रहेंगे या तो इच्छा रहेगी या अनिच्छा रहेगी अनिच्छा को दूसरा शब्द है यहां पर द्वेश या तो इच्छा रहेगा या द्वेश रहेगा सब के अंदर रहेगा हर प्रयत्न के पीछे इच्छा अथवा द्वेश विद्यमान है इसको और थोड़ा पीछे चले कि इच्छा क्यों अथवा किसकी और अनिच्छा क्यों और किसकी तो इसके पीछे फिर आत्मा के दो गुण आएंगे सुख और दुख सुख की आत्मा हमेशा इच्छा करेगा और दुख की, की, की हमेशा अनिच्छा करेगा आप सभी सहमत हैं इससे सुख की हमेशा इच्छा करेगा और दुख की हमेशा अनिच्छा करेगा इसके विपरीत भी क्या कोई तो उदाहरण मिलते हैं ये सिद्धांत यदि हमारे को स्पष्ट हो तो अध्यात्म का सा बहुत सारा क्षेत्र हमारे लिए स्पष्ट होगा हमारी उलझनें नहीं रहेंगी स्पष्टता रहेगी तो मैं आपसे कुछ उदाहरण देता हूं आपका मानना है कि सुख की ही इच्छा करता है और दुख की अनिच्छा करता है दुख से हमेशा द्वेश करता है एक व्यक्ति के पास बच्चे के पास साइकिल है जिसके पास साइकिल नहीं थी बच्चे को तो कितना उत्सुक रहता साइकिल देने के लिए सुख का साधन है जीवात्मा सुख और सुख के साधन की इच्छा करता है दुख और दुख के साधन से बचना चाहता है बच्चे ने बहुत उत्सुकता तो कान है घूमता है छोटे छोटे काम के लिए भी साइकिल लेकर बड़ी उत्सुकता है सुखदायक है ना उसके लिए साइकिल फिर थोड़े दिन में उसको स्कूटर मिल गया उपलब्ध है उसके लिए तो साइकिल को छोड़ेगा या छोड़ेगा साइकिल तो सुख रहा है कि सुखदायक उसने क्या छोड़ दिया आप लोगों का ये छोड़ता नहीं है लेकिन साइकिल में सुख है ये भी हमने देखा वो सुख का साधन है लेकिन फिर भी छोड़ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा संशोधन इस उदाहरण से ऐसे दुनिया भर के उदाहरण आप निकाल सकते हैं प्रतिदिन होते हैं इससे आत्मा का एक स्वभाव हमको पता लगा कि आत्मा सुख की इच्छा करता है नहीं चाहता लेकिन यदि कुछ अच्छा सुख मिल जाए तो हल्के सुख को भी छोड़ देता है ऐसा आवश्यक नहीं कि सुख को छोड़ता ही नहीं सुख को छोड़ देता यदि अच्छा सुख मिल रहा है तो उसकी प्राप्ति के लिए तो हल्के सुख छोड़ हल्के देता है आवश्यकता नहीं है तो भी छोड़ देगा ठीक है और बाजार जाकर के साइकिल लेकर आगे वो साइकिल पर सोना बैठा रहेगा घर पे अगर साइकिल पर बैठा रहेगा तो दुख का कारण बन जाएगा उसके तो छोड़ेगा जब तक वो सुख दायक है तभी तक रहने करता है पुत्र उत्तर-पुत्रियां जब तक सुखदायक है अच्छे लग रहे हैं पुत्र पुत्रियों को जब तक माता पिता अच्छे लग रहे हैं तब तक तो साथ रह रहे हैं फिर बड़े होकर छोड़ भी देते हैं। हमारे तो लिए आपस बन गए तो बच्चे बच्चिया माता पिता को छोड़ भी देते हो तो सकेगा अच्छा बड़ा सुख मिल जाएगा छोटे दुख में लग है नहीं दुख साइकिल से कोई दुख मिल रहा है उसको साइकिल से कोई दुख नहीं मिल रहा मान के चलिए साइकिल अच्छी है अगर एक साइकिल खड़ी होगी स्कूटर खड़ा हो तो कहा जाएगा तुम जाओ वो एक जाओ तो वो कहगा इसमें उसमें पैनल मारना पड़ेगा ये भी एक पक्ष और शब्द है देखता है वो पड़ेगा ये भी पक्ष और शब्द है कल शिक है वो भी एक कह सकते हैं और ये भी एक बात है ठीक है दूसरा पक्ष है दुख का कि जीवात्मा दुख को कभी नहीं चाहता दुख को कभी नहीं चाहता लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे कि आज जीवात्मा दुख को चाहता है होना तो नीचे ही है ऐसा नंगे पांव आप अगर तपस्या कर रहे हो नंगे पांव आप सड़क पर जा रहे हैं डामर की फूल तार की सड़क बनी हुई है गर्मी के दिन है बड़ी पिघल रही है और गरम गरम आपके पैर खूब जल रहे हैं और सड़क के पास में मिट्टी भी है गर्मी में कभी तो मिट्टी में उतर के देखिए सड़क के पास में खूब पेड़ चलेंगे और कोई जूते वूते तो है नहीं कोई साधन नहीं है पेड़ की छाया नहीं है वो सड़क पर चल रहा है सड़क पर चलते चलते वो क्या करता है सड़क की बजाय कहा आ जाएगा मिट्टी में आ जाएगा क्यों मिट्टी में भी तो बहुत कष्ट है उसका उस छोटे कष्ट वो कष्ट को क्यों अपनाना चाह रहे हैं मिट्टी पे क्यों माना चाह रहे हैं है तो कष्ट मानता हूँ लेकिन तो कम कष्ट होगा बड़े कष्ट की बजाय छोटे कष्ट को भी जीवात्मा चाहता हुआ दिख सकता है रात दिन उदाहरण मिलेंगे आपको रोज के उदाहरण मिलेंगे ऐसा भी हो सकता है तो इससे क्या पता लगा हमारे को कुल मिलाकर के जीवात्मा लाभ देखता है मेरा लाभ किसमें है अधिक लाभ किसमें है जीवात्मा स्वभाव से नितांत तो स्वाथी है बिना लाभ के वो कुछ भी नहीं करते जिसमें उसको ज्यादा लाभ दिखेगा तराज, के पलड़े में जिसमें लाभ दिखेगा उधर ही दिखेगा अगर हानि दिखी तो छोड़ देगा कितना कष्ट कि उठा रहा है एक मजदूर सड़क तक उठ रहा है सड़क को कर रहा है उसको कहेंगे तो कितना कष्ट उठा रहा है कष्ट तो नहीं उठा रहा उठा भी रहा है कष्ट एक से लेकिन जीवात्मा कभी हानिकारक चीज को नहीं करता हम हानिकारक चीज को जीवात्मा कभी नहीं करेगा एक छोटी सी बात है लेकिन साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जब हम अपनी स्थिति देखेंगे हम संसार के विषयों में सुख लेते हैं बुरा आकर्षित हो जाते हैं संध्या उपासना में हमारी रुचि नहीं स्वाध्याय में रुचि नहीं अगर हमको आत्मा का ये सिद्धांत पीछे पता है तो हम अपना विश्लेषण तत्काल कर सकेंगे कि मैं अभी साधना उपासना में स्वाध्याय में लाभ नहीं देख रहा हूं इसमें मैं हानि ज्यादा देख रहा हूं अपना निर्णय आएगा और हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेंगे और फिर उसको हटाने का प्रयास करके साधना तय बढ़ सकेंगे नहीं तो क्या होगा जी आज की परिस्थिति ऐसी है मैं क्या करूं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं वो पुरुष नहीं कर सकता कुछ ना कुछ कारण तो टूटना ही है वो कारण तो उससे टूटेगा लेकिन अगर यह सिद्धांत तो निश्चित अंदर तक बैठा हुआ है कि जिसमें लाभ देख रहा है उसको अवश्य करेगा जिसमें हानि देख रहा है उसको अवश्य छोड़ेगा यह अटल सिद्धांत है कहीं इसका एक भी अफवाह छोटे से छोटा मारे को नहीं मिल सकता हो सकता है कहीं ऐसी स्थिति बने दिख रहा होगी तो सारे कष्ट कश्ट कष्ट उठा रहा है कष्टी कष्ट उठा रहा है कोई सुख तो दिख ही नहीं रहा हमको नहीं दिख रहा उसको दिख रहा है एक व्यक्ति संसार के सुखों में व्यस्त है पांचों इंद्रियों के सुख ले रहा है आवाज कर एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है कुटिया के अंदर रह रहा है सब कुछ छोड़ करके और साधक क्या कहेगा साधक उठाने के लिए बैठा है उसको वहां कष्ट दिखाई दे रहा है जैसा स्वामी जी आज बोल रहे थे अक्षिपात्र कल्पोही विद्वान उसको तो उन विषयों के अंदर दुख दिखाई दे रहा है वो इसके वहां पर कहने के लिए नहीं ये तो सांसारिक व्यक्ति अपनी दृष्टि से कह रहा है कि देखो तो कितना कष्ट उठा रहे उसको अगर कष्ट दिख रहा होता तो वो करता ही नहीं थोड़ा और पीछे आते हैं। आत्मा का निपूर्ण प्रयत्न प्रयत्न के पीछे हमेशा इच्छा या द्वेष रहेगा इच्छा और अनिच्छा अवश्य रहेगी और इच्छा और अनिच्छा इच्छा किसकी होगी लाभ की या सुख की अनिच्छा किसकी होगी हानि की या दुख की हमेशा सुख और दुख लाभ और हानि का ज्ञान हमारे को कैसे हुआ इसके पीछे क्या है सुख और दुख ये अनुभूति हमारे को तब होगी जब कोई ना कोई संवेदना हमारे अंदर आएगी ज्ञान आएगा अपने मित्र को देखा अपने परिचित को देखा आंखों से प्रत्यक्ष किया तो अंदर कुछ जान गया तो हम उससे प्रेम से बात करेंगे हमको प्रसन्नता हो जाएगी किसी शत्रु को देखा जो हमारे हानि करने वाला है उसको जैसे प्रत्यक्ष किया तो कि साथ में हमारा इससे हानि होगी हानि हो रही है या होने वाली है तो सुख और दुख की ही हम इच्छा अनिच्छा करते हैं और सुख और दुख के पीछे भी ज्ञान आवश्यक है सुख हम कब कर अनुभव करेंगे कुछ ज्ञान पहले आएगा तभी तो हम कहेंगे सुखदायक ये, सुख ये हानिकारक है ये हम कैसे करेंगे पैर में काटा चुका कुछ ज्ञान अंदर गया तभी तो पता लगा ये हानिकारक है दुखदायक है इससे पीछे भी ज्ञान हमारे को जरूरी तो इस सारे वृक्ष की ये जो हमारी सारी क्रियाएं चल रही है जितने प्रयत्न चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक हम असंख्य क्रियाएं कर देते हैं जिसको गिन नहीं सकते इतनी क्रियाएं कर, कर देते हैं इतने मनुष्य हैं अरबों, वो कितनी क्रियाएं कर देते हैं प्राणी और छोटे मोटे कितने हैं वो कितनी क्रियाएं कर देते हैं ये जो सारे दिन भर व्यापार चल रहा है क्रियाएं चल रही हैं, प्रयत्न है चल रहा है उस सबके पीछे इच्छा और प्वेश और उसके पीछे सुख और दुख और सुख और दुख के पीछे ज्ञान जड़ का काम करता का है बीच का काम करता है का का। अगर इस ज्ञान को बदल दिया जाए बदल जाएगा आगे का सारा जो क्रम है वो बदल जाएगा इसलिए ज्ञान की सबसे अधिक मुख्यता मानी गई और संख्या कहता है ज्ञान अनुभूति एक बच्चा पढ़ाई करने में कष्ट अनुभव कर रहा है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा वो घूमेगा वो टेलीविजन देखेगा मैच देखेगा और कुछ करेगा और दूसरा व्यक्ति दूसरा बच्चा लगन से पढ़ रहा है दोनों के कष्ट में कोई अंतर है क्या बैठना तो दोनों को ही पढ़ रहा है पढ़ना तो दोनों को ही पढ़ रहा है प्रयत्न तो दोनों को ही पढ़ रहा है एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है हम पिछले सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसमें जरूर कुछ ना कुछ पीछे कर रहा है प्रयत्न है तो उसके पीछे इच्छा अवश्य है और इच्छा है तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देख है और लाभ किस आधार से है उसका ज्ञान कुछ ऐसा है कि उसमें लाभ देख है और दूसरा बच्चा पढ़ने से उपरत हो रहा है उसके पीछे उसकी अनिच्छा है और अनिच्छा के पीछे कारण है कुछ दुख है और दुख क्यों देखा है वो उसके एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसके कारण वो दुख देखा है क्रिया वही की वही है लेकिन ज्ञान में परिवर्तन होने से बिल्कुल अलग अलग होता है एक उसी क्रिया के, के अंदर पाने में लाभ देखना है एक हानि देखना ये कहिए आप और हमारे साथ तपस्या के लिए साधना के लिए उपासना के लिए स्वाध्याय के लिए भी लागू होती है एक व्यक्ति की बैठा तपस्या के अंदर आश्रम में जाकर के तपस्या कर रहा है स्वाद्याय कर रहा है दिनचर्या को अपनी व्यवस्थित कर रहा है सुबह से शाम तक स्वाध्याय कर रहा है सत्संग में जा रहा है योग शिविरों में जा रहा है और दूसरा कष्टप्रद है ये क्या योग शिविर के अंदर आ गए क्या सत्संग में जाना है कितना कष्ट है वो आता ही क्रियाएं बहुत एक जैसी अंतर कहां है ज्ञान के अंदर है ज्ञान को बदला तो सारी क्रियाएं बदल जाएंगी ज्ञान अगर नहीं बदला तो ऊपर ऊपर कुछ भी करते रहे कुछ नहीं होने वाला है यहां बैठा था जबरदस्ती स्कूल के बच्चों को या में से भी कुछ किसी को जबरदस्ती पकड़ कर करके दिन आपको तो बैठना ही है अथवा तो शुल्क जमा करा दिया है लोग तो, तो रहना ही है यहाँ पर नहीं तो पैसे व्यक्त ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये ऊपर ऊपर से बैठ तो रहे हैं कक्षा में है। लेकिन अंदर से जान नहीं पड़ रहा अंदर तो उसको हानिकारक लग रहा है बड़ा कष्ट है तो। जो ब्रेन वॉश की बात कही जाती है किसी का दिमाग बदल दिया जाता है आतंकवादियों के विमान बदल दिए जाते हैं वो उसी में ही लाभ देते हैं जीवन पर बात कर हैं जीवन को नोचावर कर देते क्रांतिकारी क्या कर देते हैं इसी तरह तपस्वी क्या कर देता है कितना त्याग कर देता है इस सारा का सारा किस यह है ज्ञान के बदलने से इसलिए ज्ञान की सबसे अधिक प्रमुखता है अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने की बहुत अधिक प्रमुखता है अपने ज्ञान को शुद्ध बनाने की निरंतर आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान ही हम प्राप्त करें इसकी बहुत मुख्यता है शुद्ध जान प्राप्त किया उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है कोई गलत जान, एक छोटा सा भी अंदर आया पहले के जान को विकृत कर दे, सारा जीवन बदल जाएगा उससे कुछ हो जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से जान कर्म उपासना में जान की सबसे प्रमुखता है तो आज जान का एक क्षेत्र हमने जीवात्मा उसके कुछ गुणों के बारे में जान सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न और ज्ञान इन गुणों के बारे में कुछ जाना इन्हीं गुणों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कुछ हम आगे करेंगे आत्मा के ही कुछ और विषयों के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम अपने बारे में अवगत हूं तो हमारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा बहुत कुछ हमारा बदल जाएगा आपको किसी को कुछ पूछना हो आज जो विषय रखा गया तो पूछ सकते हैं कोई बात स्पष्ट रही हो अचवा तो कर्मचारी भी आप रुके इनमें से कोई पूछता हो पूछते हो तो थोड़ा सा समय आप बाद में पूछ और कोई नहीं कुछ हो हाँ हाँ तो उनका अवसर देते हैं ये बात आध्यात्मिक सुख क्यों नहीं चाहता दिवादा तो दिवादा। कल कुछ और के बारे में चर्चा करेंगे हम कैसा सुख चाहते हैं आज जो बताया उसके आधार के संक्षेप से, से उत्तर तो यही है कि वो उसमें लाभ देख है अपना उसका जैन ऐसा कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से जो बच्चा पढ़ने के अंदर हानि देखता है वो उस समय तक की लाभ और हानि का अपना दायरा कर रहा है उसको तो जो विवेचना कर रहा है लाभ और हानि वो बच्चा कितने तक देख रहा है पढ़ाई करने के तक और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो कहा तक की देख रहा है वो आगे तक ही देख रहा है तो हम कितना अपने को फैला करके देख रहे हैं निर्णय तो वो वो भी बच्चा कर रहा है वो भी हित हरी के विवेचना करके ही निर्णय कर रहा है उसको हानि दिखाई दे रहे और दूसरे को लाभ दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी पीछे मूल अंतर है जान हम कितनी दूर तक देख हैं जो बच्चा पढ़ाई से परेशान हो रहा है वो केवल प्रत्यक्ष को देख रहा है जो सामने है और जो बच्चा कष्ट में भी पढ़ाई कर रहा है वो आगे तक की बात को देख रहा है अप्रत्यक्ष को भी देख रहा है जो कि अभी उसको प्राप्त नहीं है आगे अच्छी नौकरी लगेगी अच्छा धन मिलेगा अच्छी प्रगति होगी निराज मिलेगा उसको देख रहा है इसके लिए एक पंक्ति आती है छोटी सी देवता रूप से है, वो अप्रत्यक्ष प्रिय होते हैं जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं वो जितना दिखाई दे रहा है उसी में ही अपना लाभ आदानी का विवेचना करते हैं और जो देवता होता है वो छोटे वर्तमान का इतना नहीं देखते वो भी देखते हैं आगे का लाभ दूर तक का देखते हैं जन्म जन्म का देखते हैं और परोक्ष प्रिया ही देवा ये एक बात है की देवा देवता जो होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते आगे तक ही देखते हैं जो अभी नहीं है अगला जन्म मुक्ति और उस सबको देख करके वो निर्णय करते हैं तो मुकुल बिहारी जी यही इसका उत्तर है कि जो संसार में सुख देख रहे हैं वो केवल उतने उतनी चीज को देख रहे हैं विवेचना तो पूरी कर रहे हैं और लेकिन सीमा उनकी छोटी थी और उसमें उनको लाभ दिखाई दे रहा है आपकी साधना में तो उनको बड़ा कष्ट दिखाई देगा सोच का दायरा छोटा है उसी सोच के दायरे को बड़ा कर रहे तो पढ़ने वाले बच्चे की तरह से उनको भी साधना में रुचि हो जाएगी ठीक है जी बिल्कुल जीत के लिए ही परमात्मा ये साधना में कुछ जीव राहुल योगदर्शन में लिखा प्रणव की साधना से हम आनंद को प्राप्त होंगे सुख को प्राप्त होंगे प्रणव शरण उसको साधन बनाया प्रणव धनु है शरण आत्मा है ब्रह्म लक्ष्य है तो आत्मा तो मुख्य है ही ये दृष्टि है ये ईश्वर की अवमानना नहीं कर रहा ईश्वर को छोटा नहीं कर रहा हूँ गुणों की दृष्टि तो से ईश्वर से हमारी कोई तुलना नहीं है हम सब आत्मा मिल के भी उससे छोटे हैं लेकिन कि उसी तरह से जैसे अध्यापक मुख्य है या शिष्य मुख्य है हाँ तो गुणों की दृष्टि से तो नहीं तो बड़ा तो फिर अध्यापक है ना ज्यादा जानता है लेकिन वो अध्यापक किस लिए है शिष्य के ये सारा योग शास्त्र और वेद की रचना ईश्वर ने किस लिए की है जीवात्मा के लिए तो ये जो सारा धर्मशास्त्र है हमारा इसका केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं आत्मा है आत्मा का हित करना केंद्र बिंदु है आत्मा के हित हटा दो आप इसमें से सारे भारतीय संस्कृति के बीच में से नहीं अगर नहीं हट ही सकता मैं मानता हूँ एक, एक सोचने हैं हम मुख्यता की दृष्टि से कि हम जीवात्मा को हटा दें तो भले ये कंगूरे रह जाएंगे ईश्वर के इतने गुण महानता ये सब कंगूरे कंगूरे हैं उसमें कोई मतलब है नहीं उसका तो इस दृष्टि से आत्मा मुख्य है ठीक है इसको तो गुरु नहीं हो तो परमात्मा को है उसको तो का तो मुख्य नहीं, तो नहीं।, नहीं।, नहीं गुरु भी तो साधन है साधन है गुरु बताता है हमारे तो कौन बड़ा गुरु लिए है? है इस शिविर में आप मुख्य है या हम ये बताने वाले स्वामी जी मुख्य है नहीं। ये शिविर किसके लिए है आप मुख्य है ये शिविर स्वामी जी के लिए नहीं लगा ये शिविर मेरे लिए नहीं लगा ये शिविर आपके लिए देखा आपकी हित की दृष्टि से ही सारी कक्षाएं लगेंगी आपकी हित की दृष्टि से व्यवस्थाएं होंगी तो शिविर में मुख्य कौन है शिवरासी मुख्य प्रणव करेंगे हम अपने स्वरूप को, को जान करके हम कैसे साधना के अंदर अपनी प्रगति करें साधना की समझ हमारे को और अपने हर व्यवहार को देख सके की यहाँ मैं हित देख रहा हूँ इसमें मैं अहित देखूं जैसा मैं कर उसके आधार से ही मेरे को अपने का निर्णय हो जाएगा कि मैं किसमें हित देख रहा हूँ और किसमें ऐसे देख ये विवेक हमारे अंदर पैदा हो इस भावना के साथ में नहीं करेंगे करके उससे हमारे स्वभाव को जान करके हम कैसे के अंदर अपनी करें मैं देख रहा हूं। जैसा मैं कर रहा हूं उसके आधार पर ही मेरे को अपने का निर्णय हो जाएगा कि मैं किसमें हित देख रहा हूं और किसमें अहित देख रहा हूं यह विवेक हमारे अंदर पैदा हो इस भावना के साथ में प्रणव तीन करेंगे